आज 12 जुला बारह सितंबर 2013 का दिन है आप सबका हरे हरिहर त्रिकाश्रम में स्वागत है चूंकि आज हम दूसरी चर्चा में समय अधिक व्यतीत हो गया है इसलिए समय अत्यंत अल्प ही बचा अपने पास फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन तो अपन जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे बयालीसवा सूत्र परमार्थ सार का रचना कुंडल कटकम भेदते त्याग न दृश्यते यथा हेम तद्व भेद सर्व सन्मात्र अब इसमें आप कई बार इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रचना है ना वो कर्धनी जो होती है कुंडल कटकम यानी सब ये आभूषणों के नाम है भेद त्यागे दृश्यते यथा हेम हेम है ना सोना स्वर्ण जब इसमें हम कड़े में कड़े की दृष्टि न हो कंगन में कंगन की दृष्टि नहीं हो कुंडल में कुंडल की दृष्टि नहीं हो तो इस सबके भेद का त्याग करने के बाद हमारे दृष्टि में क्या आ जाता है सोना, स्वर्ण की दृष्टि हो जाती हमारी तद्वत यानी उसी तरह भेद त्यागे सन्मात्रम सर्वम आभति उस तरह ही से जब सांसारिक दृष्टि में अब जब हम भेद त्याग देते हैं तो हमारी दृष्टि में सर्वम आभति सब कुछ प्रकाश स्वरूप दिखाई सब कुछ प्रकाश स्वरूप अब यहां पर एक छोटी सी बात समझने लायक चुकी संदर्भगत है इसलिए प्रकाश के दो तरीके दो नाम है दो है प्रकाश एक वो प्रकाश जिसको हम यहां देख रहे हैं ये जब बंद हो जाता है तो फिर अंधेरा हो जाता है इस प्रकाश का विलोम अप्रकाश है या अंधेरा है इसकी अनुपस्थिति का नाम अंधेरा है इसकी उपस्थिति का नाम उजाला है यह एक लौकिक प्रकाश है लेकिन यह प्रकाश प्रकाश नहीं यह प्रकाश निर्भर है बिजली पर करंट पर निर्भर है अभी करंट चला जाए तो यह प्रकाश बंद हो जाएगा यह प्रकाश कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है यह लौकिक प्रकाश है इस प्रकाश का कोई विमर्शनी प्रकाश अपने आप को प्रकाश रूप में नहीं जानता इसका अपना कोई विमर्श नहीं लेकिन जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं जिस दृष्टि में वो प्रकाश हमको दिखाई देने लगता है वो प्रकाश लौकिक प्रकाश नहीं है वो स्वप्रकाश, वो स्वयंभू प्रकाश जिस प्रकाश को प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है इसलिए जैसे तुलसीदास जी कहते थे कि जाना तो तुम ही तुम हो जाए तुमको जानने वाला तुम ही हो जाता है मतलब भगवान को जानने वाला भगवान बन जाता है स्वयं भगवान हो जाता है। एक आगे भी इसमें एक उपनिषद का एक उद्धरण दिया हुआ है कि वो सबको जानता है पर उसको जानने वाला कोई नहीं अभी बात को कैसे समझ में आना चाहिए वो सबको जानता है उसको जानने वाला कोई भी नहीं क्यों नहीं है एक दो तीन चार पॉइंट समझ ला एक तो उसको जानने वाला कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता जानने वाला कौन है जानने वाला अहम जानने वाली चेतना जानने वाला मैं जानने वाला मेरा विमर्श तो यही तो है वो जिसको जानना है तो इसको कोई दूसरा कैसे जानेगा चेतना चेतना को कैसे जानेगी और जो जानेगी वो चेतना ही हो जाएगी ना जब मेरा चैतन्य चैतन्य को जानता है तो यह चैतन्य और वो चैतन्य में भेद को भूल जाता है तो फिर उसको जानने वाला कोई तीसरा कहां से आएगा इसलिए उसको जानने वाला और कोई नहीं वो सबको जानता है क्यों कि जैसे ही वो चेतना अपना बावे आकार में विमर्श करती है वो सब कुछ जानती है ये मेरा ही स्वरूप है और चलो संसार का भी जो ज्ञान है चाहे आपको गणित का हो ज्ञान विज्ञान का हो धर्म का हो या दुकानदारी का हो ये ज्ञान किसको है आपकी चेतना के लिए तो है आपकी चेतना के निमित्त तो है ये चेतना अगर ना हो ज्ञान का प्रयोजन किसका एक कितना भी बड़ा सेठ हो धन का कितना भी लालची हो लेकिन जब उसकी चेतना उसमें से निकल गई उसकी मृत्यु हो गई तो क्या उसके शरीर को धन से कोई प्रयोजन रहेगा धन से उसको कोई प्रयोजन नहीं इसलिए वो प्रयोजन किसको था उसकी चेतना को तो इसलिए उसकी चेतना के ही निमित्त सारा ज्ञान है तो जानने वाले कोई हैं, जानने वाला जो फैक्टर है जो नॉइंग फैक्टर है उसी का नाम परम है आपके अंदर जिस रूप में तुम कहते हो हां मैं जानता हूं वो परमशिव ही तो बोल रहा है और उसको जानने वाला कोई दूसरा नहीं क्योंकि दूसरा ही कहां जो जानता वही तो हो जाता है जाना तो तुम्हें तुम्हें ही हो जाए उसके बाद में फिर दूसरा कहां है जैसे वो तुम वो जानता है कि हां मैं जानता हूं तो वो क्या बोल रहा है मैं जानता हूं जैसे बोलता है वो यही बोलता है कि मैं चेतना हूं अगर वो चेतन नहीं है तो फिर बोल क्यों रहा है बोल कैसा रहा है वो किसके निमित्त तो बोल रहा है किसके निमित्त जान रहा है किसके निमित्त धन चाहिए किसके निमित्त वस्तु चाहिए वो वस्तु चाहिए धन चाहिए पुत्र चाहिए संसार की कोई चीज को जानना है समझना है सोचना है किसके निमित्त उसके अंदर वो निमित्त वो चेतन तत्व है उस चेतन तत्व के निमित्त ही उसको सब कुछ चाहिए इसलिए एक मात्र जानने वाला चेतन तत्व है जितने संसार में लोग हैं जिनको जानने वाला है हर एक के भीतर एक जानने वाला बैठा है। उसको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है क्योंकि दूसरे जितने जिसको हम दूसरा बोलते हैं वास्तव में वही है तो जब हमारा यह दृष्टि का भेद समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ हमको स्वर्ण की तरह दिखाई दे हेम की तरह दिखाई देने लग जाएगा ये इसका एक सूत्र का मतलब है अब इसका आगे एक छोटा सा हो रहे तद ब्रह्म परम शुद्धम शांतम अभेदात्मकम समम सकलम अमृतम सत्यम शक्तो विशाम्यति, भावस्वरूपायाम अब उसमें ब्रह्म के क्वालिफिकेशन दिए कि वो परम शुद्ध है। अशुद्धि कब होती है जब हमसे कोई भिन्न हम पे आके मिल जाता है वो अशुद्ध हो जाता है जैसे दूध से भिन्न कोई चीज आई और उसमें गिर गई तो दूध अशुद्ध हो गया घी में किसी ने मिलावट कर दी तो घी अशुद्ध हो गया शुद्ध जल में किसी ने कीचड़ डाल दिया तो जल अशुद्ध हो गया लेकिन जब उससे भिन्न कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में उससे भिन्न कोई है ही नहीं उसको कौन अशुद्ध कर सकता क्या उसको अशुद्ध करने वाली कोई वस्तु है क्या आपकी चेतना को कोई अशुद्ध कर सकता है संभव ही नहीं क्योंकि आपकी चेतना का ही विस्तार है सब कुछ मेरा शरीर मेरे शरीर को कभी अशुद्ध कर सकता तो फिर मेरा जो विस्तार है ब्रह्मांड के रूप में वो मुझको कैसे अशुद्ध कर सकता इसलिए कहते हैं कि वह परम शुद्ध है शांत है क्योंकि कितना भी घूमे चक्र केंद्र हमेशा शांत होता उसी का विस्तार है सब कुछ उसी केंद्र का लेकिन केंद्र उसके बावजूद शांत होता है ये मैथमेटिकल सत्य भी है कि कितना बड़ा चक्र हो केंद्र उसका डिफाइंड है कितनी तेजी से चक्र घूमे केंद्र हमेशा स्थिर और शांत क्यों क्योंकि वो जीरो डायमेंशन ना है ना, ना है, तो उसकी लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है तो घूम कैसे हो सकता का वो जिसकी परिधि उसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई वो तो एक केंद्र है डिफिनेट है डिफाइंड है फिर भी अदृश्य है उसके बगैर चक्र हो ही नहीं सकता संभव ही नहीं है उसके बिगैर केंद्र के बगैर फिर भी चक्र बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है स्थिर हो सकता है घूमता हो सकता है केंद्र सब उसके बावजूद डिफाइंड है पूर्ण शांत वो कभी ना तो घूमता है ना कभी रुकता है ना कुछ उसकी डेफिनेशन में चेंज आता है इसलिए ब्रह्मांड में कहीं भी परिवर्तन आएगा लेकिन परम शुद्ध तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो वो परम शुद्ध है शांत है अभेद स्वरूप है क्योंकि जब हमारी दृष्टि में वास्तव में परम तत्व की ओर जाती है तो हमारे समस्त भेद मिट जाते हैं जैसे कि सोने में गला दो सबको सब कुंडलों को और कंगनों को और सबको और फिर उसके बाद उसके अंदर ढूंढो की कां है तो उसमें न तो वो कुंडल है ना कहीं कंगन है ना वो चूड़ी है जो थी और उसमें वो सब कुछ है जो आगे आने वाले रूप हो सकता है इसीलिए यह बोलते हैं कि यह शिव का एक खेल है जो अपने आप में समेटता है और फिर से बाहर निकालता है जिसे सोने को हम बार बार गला के उसको बार बार आभूषण मना सकते हैं और हर बार नई तरह का आभूषण मना सकते हैं वैसे ही ये एक उसका खेल है जब वो सृष्टि बनाता है अपने में समेटता है और फिर से बनाता है तो तदब्रह्मम परम शुद्धम शांतम अभेदात्मकम समम सकलम वो समान है ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर यहां ज्यादा है वहां कम है इसमें कम है इसमें ज्यादा ऐसा सब में समान रूप से फैला हुआ है हर कर्ण ईश्वरी ही है छोटा से छोटा और एक भाव भी और एक विचार भी ईश्वर है और अमृतम सत्यम वो सत्य है सत्य किसको बोलते हैं यह समझ लें आध्यात्मिक सत्य में जैसे मैं बोला कि हां मैं कल गया था मैं सच्ची बोल रहा हूं ये एक सत्य है है ना लेकिन ये सत्य विश्वासों पर आधारित हो जैसे मैंने तुमको बोला मेरे को मालूम है बहुत बदमाश झूठ बोल रहा है लेकिन ये मेरा विश्वास है ये विश्वास झूठ भी हो सके गलत भी हो सकता क्योंकि परम सत्य नहीं है इस सत्य में बदलाव की गुंजाइश है छह महीने बाद मालूम पड़ेगा नहीं यार वो सही बोल रहा था मैं गलत समझ लिया उस व्यक्ति को मैं गलत समझा था पर वो तो अच्छा था वो मेरा ही बता चाह रहा था पर उसको गलत समझ लिए तो जहां कहीं भी आप आओगे जैसे न्यूटन ने एक नियम बनाया था अब उसको बिल्कुल सत्य की तरह समझ रहे थे कि ये तो ब्रह्मांड का सत्य है लेकिन आइंस्टीन ने उसको गलत साबित कर दिया कि नहीं वो नु, वो न्यूटन के नियम जो थे वो थे लेकिन गलत अब जो है वो सत्य उसके आगे ये और इसके आगे सत्य कुछ और भी हो सकता है इसलिए परम सत्य का मतलब जो अटल सत्य है जिस सत्य में कभी बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है समस्त भिन्नताओं को दूर करते चले जाने के बाद में जो अंतिम रूप से बीज रूप सत्य बचता है वो परम सत्य है उस सत्य में कभी बदलाव आने की कोई गुंजाइश नहीं होती तो अमृत वही अमृत है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते अस्तित्व तो को भी नष्ट नहीं कर सकते कितना भी कूटो पीटो पीसो अगर आप उसको आटे को पीस रहे हो तो पीसते चलाओ पिस्ते चले जाओ पिस्ते चले जाओ लेकिन उसको नष्ट तो नहीं कर सकते आप उसको अंतिम रूप से ऊर्जा में बदल सकते हो लेकिन उस ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते यह बात वैज्ञानिक सत्य है कि सब कुछ ऊर्जा है और उसको अंतिम रूप से किसी भी चीज को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते तो अमृतम सत्यम शक्तो विश्राम में भाव स्वरूपायाम वो अंतिम रूप से प्रकाश रूपा शक्ति में विश्राम करता है जब उसको आप खोजते चले जाओगे तो अंतिम रूप से अंतिम विश्राम यानी आप परिधि में कहीं नहीं खड़े हो सत्य की खोज के लिए जब केंद्र की के तरफ जाओगे तो अंतिम विश्राम उसका उस केंद्र में स्थिर हो जाता है और वो भाव रूप से शक्ति में विश्राम करता है शक्ति के रूप में आ जाता है अंतिम रूप से सत्य शक्ति के रूप में सामने आ जाता है और वह शक्ति भी कायम में समाहित हो जाती है शिव में क्योंकि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है अभी इसके आगे एक सूत्र आएगा हालांकि उसको अपन समय अभाव के कारण आज नहीं लेंगे अगली बार पढ़ेंगे उसमें त्रिशूल के बारे में आया कि त्रिशूल क्या है शिव जी के हाथ में हमेशा हमको त्रिशूल दिखाई देता है तो शिव की जो तीन शक्तियां हैं इच्छा ज्ञान और क्रिया जिसके अपन कई बार चर्चा कर चुके इच्छा शक्ति से विष्व बना उसमें ज्ञान शक्ति से प्रमाता बना और प्रमेय बना क्रिया शक्ति से तो इसकी इन तीनों शक्तियों का समावेश ये त्रिशूल है और त्रिशूल का जो हाथ वो क्या है समस्त शक्ति है वो इसको स्वातंत्र शक्ति और वो समाहित होती है शिव में शिव के अंदर समझ तो वो शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है और इसमें भेद शुरू होता है वापस समा जाता है और फिर वापस भेद शुरू होता है ये उसका रिक्रिएशन या मनोरंजन या खेल है तो आज अपन इतना ही क्योंकि समय